डॉक्टर डुलटिल की घर वापसी यू लोफ्टिंग अचानक आया मेहमान डॉक्टर डुलेटिल जहाज से घर के लिए रवाना हुए अभी तक हमने कई साहसी कार्य किए उन्होंने कहा हमने सर्कस मगरमच्छ की माँ से भेंट की हमने शेर राजा के बेटे का इलाज किया और अब हम समुद्री डाकुओं को पीछे छोड़ आए तभी उन्हें पीछे से खट खट खट की, की आवाज सुनाई दी भला यह किसकी आवाज़ हो सकती है डॉक्टर डुलटिल ने अचरत से पूछा फिर सबने मिलकर जहाज की तलाशी ली उन्होंने अंदर बाहर ऊपर नीचे सब तरफ देखा फिर डेक देख पर एक दरवाजा खुला और उसमें से एक छोटा लड़का बाहर निकला उसे देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ तुम कौन हो डॉक्टर डुलटिल ने पूछा आप कौन हैं? उस छोटे लड़के ने पूछा वो समुद्री डाकू कहां हैं उसने पूछा फिर वो लड़का डेग के ऊपर चढ़ा तुम जहाज पर कैसे आए डॉक्टर डुलटिल ने पूछा मुझे लगा कि समुद्री डाकू बनने में बड़ा मजा आएगा छोटे लड़के ने कहा और समुद्री डाकू नीच और मतलब ही निकले छोटे लड़के ने कहा इसलिए मैं इस कमरे में छिप गया तुम कहां के रहने वाले हो डॉक्टर डुलिटिल ने पूछा मुझे जगह का नाम नहीं पता छोटे लड़के ने कहा पर मुझे पता है कि वो इस दिशा में है उसने उंगली से दिखाया या फिर उस दिशा में उसने जोड़ा डॉक्टर डुलिटिल को समझ नहीं आया कि वह क्या करें अगर लड़के को घर का पता तक मालूम नहीं तो फिर वो उसे वापस कैसे भेजें डॉक्टर डुलिटिल ने एक बार सीटी बजाई और दो बार जहाज का हॉर्न बजाया तब तुरंत डॉल्फिन्स का एक परिवार तैरता हुआ जहाज के पास आया मुझे यह बताओ डॉक्टर डुलेटिल ने उनमें से सबसे बूढ़ी और समझदार डॉल्फिन से पूछा समुद्र में क्या हो रहा है यह डॉल्फिन्स को हमेशा पता रहता है अच्छा यह बताओ कि लड़का किस द्वीप का रहने वाला है हमें नहीं पता डोल्फिंस ने कहा सूंघने वाला कुत्ता डॉक्टर डुलटिल जहाज के डेग पर चहलकदमी कर रहे थे सोचो बेटा डॉक्टर ने कहा क्या तुम अपने घर से कुछ लाए थे छोटे लड़के ने कुछ देर सोचा हाँ मैं यह लाया था उसने पूछा फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और खाने का एक टुकड़ा निकाला मेरी माँ ने यह बनाया था अब इतना ही बचा है इशारा किया यह खुशबू उस दिशा से आ रही है यात्री की वापसी फिर डॉक्टर ने जहाज को उस दिशा में मोड़ा जो जिप ने अपनी नाक से दिखाई थी जहाज घंटों दिशा में चलता रहा ऐसा लगा जैसे वो कभी उस लड़के का घर नहीं ढूंढ पाएंगे देखो वो छोटा लड़का चिल्लाया फिर वो जहाज के डेक पर से कूदा और फिर तैरते हुए सीधे किनारे पर पहुंचा जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी जरा मेरे लिए रुको जिप ने भोगते हुए कहा मेरे लिए भी पुष्नुपुलू ने कहा मेरे लिए भी डबडब ने कहा मेरे लिए भी गुपगुप शुअर ने कहा आपका हजार हजार शुक्रिया मां ने कहा माँ ने अपने बेटे को गले लगाया मैं आपका कर्ज कैसे चुका सकती हूँ मैंने डॉक्टर डुलटिल को पूछ ही दी डॉक्टर डुलटिल को कुछ समझ में नहीं आया उनका चेहरा एकदम लाल हो गया मुझे भूख लगी है छोटे लड़के ने कहा हमें भी भूख लगी है जानवरों ने भी कहा फिर सबने मिलकर पेट भर गर्मा गर्म सूप पिया इस मौके पर हमें धूमधाम से खुशी मनानी चाहिए डॉक्टर डुलटिल ने कहा चलो हम लोग परेड करते हैं डब डब ने डब बत्तख ने कहा मुझे अच्छी परेड में बहुत मजा आता है पुषमी ने कहा फिर छोटा लड़का उठकर खड़ा हुआ मेरे पीछे पीछे चलो परेड में हर एक को बड़ा मजा आया वो लेफ्ट राइट करते हुए इधर से उधर गए अंत में डॉक्टर डुलिटिल ने कहा अब हमारे चलने का वक्त आ गया है मेरी बहन सोच रही होगी कि हम इतने महीनों से कहाँ गायब हैं हम आपके बात हम आपकी बात समझते हैं छोटे लड़के ने दुखी होते हुए कहा फिर गले मिलने के बाद और आंखों में आंसुओं के साथ उन्होंने वहां से विदा ली फिर डॉक्टर डुलिटिल और उनके जानवर दोबारा जहाज में सवार हुए अंत में घर वापसी उसके बाद डॉक्टर डुलिटिल और जानवर अपने घर के लिए रवाना हुए कई दिन यात्रा करने के बाद आखिर उन्हें पड्डी लंबी का किनारा दिखाई दिया किनारे को देखकर जानवर खुशी से नाचने लगे और ऊपर नीचे कूदने लगे सोच रहा हूँ कि हमारे शहर में क्या कुछ बदला होगा डॉक्टर डुलिटिल ने कहा यह हो सकता है कि हालात बिल्कुल पहले जैसे ही हों डॉक्टर डुलिटिल का घर बिल्कुल पहले जैसा ही था उनके घर में ढेर सारी चिट्टियाँ और बिल्स पड़े थे फर्ज पर धूल जमी थी तभी डॉक्टर डुलिटिल की बहन आई अरे वाह वो खुशी से चिल्लाई जब उन्होंने कुछमु पुलियो को देखा मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर और अजीब जानवर पहले कभी नहीं देखा उसका ऊन एकदम जादुई है और तेजी से बढ़ता है डॉक्टर डोलेटिल ने कहा काश किसी जादुई तरीके से हम इन बिलों का भुगतान कर पाते जादुई ऊन उन उनकी बहन ने कहा बहन की आंखों में चमक थी मैं तुम सभी के लिए उस ऊन का एक एक स्वेटर बुनूंगी फिर किसी को ठंड नहीं लगेगी फिर तो डॉक्टर डुलटिल की बहन ने ढेर सारे स्वेटर बुने और उन्हें बेचे इस तरह उन्होंने काफी पैसे कमाए उन पैसों से वो बिलों का भुगतान कर पाए अब घर साफ था हर एक जानवर के पास एक स्वेटर था हर एक के पास भरपूर खाने को था डॉक्टर डुलिटिल शहर के सभी जानवरों से प्रेम करते थे उसके बाद सभी लोग खुश और गर्म रहे